गीता तत्व चिंतन ज्ञान प्राप्ति का उपाय एक सौ निन्यानबे ज्ञान प्राप्ति में प्रमुख बाधा संशय ज्ञान प्राप्ति में प्रमुख बाधा है संशय जब तक उसका नाश नहीं होता तब तक हमारा जीवन ज्ञान से उद्भाषित नहीं हो सकता वैसे संशय नाश और ज्ञान लाभ अन्योन्याश्रित है एक के द्वारा ही दूसरे की सिद्धि होती है संशय का नाश होने पर ज्ञान लाभ होता है और जैसा कि मुंडकोपनिषद में कहा है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्करी तस्मिन दृष्टि परावरे कार्य और कारण स्वरूप उस पर पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर जीव के हृदय की गांठ खुल जाती है और संपूर्ण संशय कट जाते हैं इससे प्रश्न उठ सकता है कि पहले संशय नाश होता है तब ज्ञान लाभ होता है अथवा ज्ञान लाभ के पश्चात संशयनाश होता है इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि ज्ञान तो मनुष्य का स्वरूप है अज्ञान अविवेक संशय ये सब उस स्वरूप को ढके रहते हैं जब संशयादि का यह आवरण कट जाता है तब ज्ञान जो पहले से ही मनुष्य में विद्यमान परंतु छिपा हुआ है प्रकट हो जाता है स्वामी विवेकानंद की धर्म शब्द की व्याख्या इस संदर्भ में चिंतनी है वे कहते हैं रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविटी ऑलरेडी इन मैन मनुष्य में पहले से विद्यमान दिव्यत्व की अभिव्यक्ति को धर्म कहते हैं फिर हम इस बात को एक दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं ज्ञान की दो स्थितियां हैं एक साधनात्मक और दूसरी सिद्ध्यात्मक एक है साधन ज्ञान और दूसरा है सिद्ध ज्ञान साधन ज्ञान का तात्पर्य है विवेक विचार स्वाध्याय शास्त्र चर्चा श्रवण मनन निधिध्यासन आदि और सिद्ध ज्ञान का तात्पर्य है ज्ञानोपलब्धि आत्मज्ञान आत्म, आत्म साक्षात्कार आत्मानुभूति परम शांति या मोक्ष की अवस्था आदि जहाँ पर कहा कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश करो वहाँ ज्ञान से हमें साधन ज्ञान समझना चाहिए और वहाँ पर बताया कि ज्ञान लाभ से संशय कट जाते हैं वहाँ पर ज्ञान से हमें सिद्ध ज्ञान समझना चाहिए तात्पर्य यह है कि साधन ज्ञान के द्वारा संशय को नष्ट करते हुए सिद्ध ज्ञान की उपलब्धि करना ही जीवन का लक्ष्य है इस विवेचन से अब हम ऊपर के श्लोकों का मर्म अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे उनतालीसवें श्लोक के पूर्वार्ध में ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहते हैं श्रद्धा से युक्त लगनशील और संयमी व्यक्ति ज्ञान लाभ करता है यहाँ पर श्रद्धा लगन यानी निष्ठा और इंद्रिय निग्रह को ज्ञान प्राप्ति के उपाय के तीन चरण बताए गए हैं हमने कहा कि चौंतीसवें श्लोक में ज्ञान प्राप्ति का बहिरंग साधन प्रदर्शित हुआ है प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान लाभ की बात नहीं कही गई है वहां बस यही कहा कि उनके द्वारा इनके द्वारा संतुष्ट होकर ज्ञानीजन साधक को ज्ञान का उपदेश करेंगे अर्थात प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा उपदेश देने हेतु गुरु को उन्मुख करने के ही साधन है पर मात्र आचार्य का उपदेश सुनने से ही किसी को ज्ञान लाभ नहीं हो जाता जब साधक बहिरंग साधन के द्वारा आचार्य को प्रसन्न कर उनसे ज्ञान का उपदेश प्राप्त कर ले तब उसे चाहिए कि वह उस ज्ञान को जान ले यानी ज्ञान को अपना बना ले हम पैंतीसवें श्लोक के यज्ञात्वा यज्ञातवा पद की व्याख्या में इस प्रश्न पर विवेचन कर चुके हैं अब प्रश्न उठता है कि हम गुरु प्रदत्त ज्ञान को अपना कैसे बनाएं? इसका उत्तर उनतालीसवें श्लोक के पूर्वाज में दिया गया है श्रद्धा लगन और इंद्रिय निग्रह के द्वारा हम इस गुरुपदिष्ट ज्ञान की अपने तय अनुभूति कर सकते हैं श्रद्धा अंतकरण की उस वृत्ति का नाम है जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान दोष दर्शन की प्रवृत्ति को रोकती है यदि मैं किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखता हूँ तो उसमें दोष देखने की वृत्ति मुझमें कभी नहीं उठेगी गुरु ने आचार्य ने मुझे जिस ज्ञान का उपदेश दिया उसके प्रति भी मुझे श्रद्धा होनी चाहिए कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति की किसी के प्रति श्रद्धा तो होती है पर संस्थास्पद जो कह रहा है उसमें उसकी इतनी आस्था नहीं हो पाती जब मैं उत्तरकाशी में निवास कर रहा था पास की कुटिया में एक साधक रहता था उससे मेरी मैत्री हो गई वह अपने गुरु का अनुगत भक्त था गुरु के निर्देश पर वहां साधना करने के लिए आया हुआ था गुरु के प्रति तो उसकी अपार श्रद्धा थी पर गुरु ने उसके प्रति जो उपदेश के वचन कहकर उसे साधना के लिए भेजा था उन पर उनकी आस्था जम नहीं पा रही थी फलता साधना के फल के संबंध में उसका अंतकरण संशयग्रस्त था